जंतुओं का जीवन चक्र छठा भाग मच्छर का जीवन चक्र प्रयोग तीन बरसात के दिनों में मच्छर पानी की टंकियों और पानी से भरे डबरों तालाबों आदि में अंडे देते हैं। यहाँ एक ऐसे ही डबरों में मच्छर के लार्वा और प्योप दिखाई गए हैं। इस चित्र में लार्वा और प्योपा लगभग उतने ही बड़े दिखाए गए हैं जितने कि वे वास्तव में होते हैं यहाँ इन लार्वा और प्योपा को हैंडल से बड़ा करके दिखाया गया है कांच की चार शीशियां लो इस प्रयोग के लिए इंजेक्शन वाली शीशियां भी अच्छी रहेंगी अब एक ऐसा डबरा ढूंढो जिसमें मच्छर के बहुत सारे लार्वा और प्योपा हों। एक शीशी में डबरे के पानी के साथ मच्छर के छोटे बड़े लार्वा रख लो दूसरी शीशी में इसी तरह मच्छर के प्योपा रख लो तीसरी शीशी में केवल डबरे का पानी लो इसको लेंस से ध्यान से देखो यदि तुम्हें कोई लार्वा या प्योपा दिखे तो उन्हें बाहर निकाल दो चौथी शीशी में कुए या नल का ताजा पानी लो ध्यान रखना कि शीशियों को थोड़ा खाली रखना चारों शीशियों के मुंह पर रबर के छेले से कागज बांध दो कागज में आलपिन से कुछ छेद कर दो इन शीशियों का रोज अवलोकन करो और पता करो कि इनमें किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। प्रयोग पूरा हो जाने के बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर दो लार्वा वाली शीशी में क्या परिवर्तन हुआ प्य वाली शीशी में क्या परिवर्तन हुआ जब मच्छर बन जाता है तो पीछे क्या बच जाता है जिस शीशी में तुमने केवल डबरे का पानी लिया था क्या उसमें लार्वा या प्योपा दिखाई पड़े जिस शीशी में ताजा पानी लिया था क्या उसमें लार्वा या प्योपा दिखाई पड़े यदि केवल डबरे का के पानी वाली शीशी में लार्वा या प्योपा मिले तो सोचकर बताओ कि वे कहा से आए होंगे ताज़ा पानी में तुम्हें लार्वा या प्योपा क्यों नहीं मिले अपने अवलोकनों के आधार पर मच्छर के जीवन चक्र को रेखाचित्र के रूप में दिखाओ। तुमने अपने प्रयोगों में यह देखा है कि मक्खी मेंढक और मच्छर के अंडों में से निकलने वाले बच्चे अपने माता पिता जैसे नहीं दिखते इनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता है और तब ये अपने माता पिता जैसे बन जाते हैं इस दौरान इनके कई अंग नए बनते हैं और कई नष्ट हो जाते हैं किसी जंतु के जीवन चक्र की अवस्थाओं में होने वाले ऐसे परिवर्तनों को कायांतरण कहते हैं एक अन्य प्रकार का जीवन चक्र क्या सभी कीड़ों का जीवन चक्र मक्खी और मच्छर के जीवन चक्र जैसा होता है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ें यहाँ का चित्र देखो इसमें अंडे से लेकर वयस्क तक टिड्डे के जीवन चक्र की अवस्था दिखाई गई है अब नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दो क्या इन अवस्थाओं में लार्वा है क्या इनमें प्योपा है अंडे से निकलने वाले बच्चों में वयस्क बनने तक क्या परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं किड्डे का जीवन चक्र मक्खी और मच्छर के जीवन चक्र से किस प्रकार भिन्न है किड्ढे के समान जीवन चक्र कई कीड़ों में पाया जाता है जैसे जूं, खटमल कॉक्रोच और लाल कीड़ा जो कौसम के पेड़ या कपास पर पाया जाता है यहाँ तक जंतुओं का जीवन चक्र नामक यह पुस्तक समाप्त है